शिव विषया वाचना करूनिया सा दृष्टि नाम्यपाल ब्रह्म प्रत्यु प्रशाम वैसे तो आप लोग संसार के सब विचारों साम को मजाक होगा सुनते होंगे जानते होंगे लेकिन एक ये बात दुनिया को जो कुछ है तो उत्तम परमात्मा है और परमात्मा से बात बिल्कुल सही चीज नहीं है ये ये बात दुनिया को किसी मत नजर जो कुछ मालूम पड़ता है वो सब परमात्मा है और परमात्मा के दिवार की शरीर का ये वैदिक धर्म की अपूर्वता अपूर्वता अपूर्वता वाले दिल अपूर के सिवाय उतरे किसी मत मद मजहब को ये बात नहीं। हम दूसरे में परमात्मा की पूजा करते हैं दूसरे में परमात्मा को सांधते हैं वो दूसरी बात पर तो परमात्मा की सिवाय दूसरी कोई सही नहीं है कुछ मजहब को ऐसे हैं मत जिसमें ईश्वर है ही नहीं कुछ ऐसे हैं जिसमें आत्मा ही नहीं है वो कुछ ऐसे हैं जिसमें आत्मा और ईश्वर दोनों नहीं है इस मत में आत्मा को भी नहीं मानते वो तो हर मत के मजाक के अंतर्गत नहीं आता है जैसे चार बात लेकिन जो नहीं कर मानते हैं इनको तो नहीं मानते हैं परंतु आत्मा को मानते हैं पुनर्जन्म को मानते हैं मरने के बाद दयानत मानते हैं कदर मानते हैं उन लोगों के लेकिन उनके भी सब परमात्मा है और परमात्मा के सिवा जो करी हुई चीज नहीं है तो ये बात युवा रेदानू के और किसी भी मत नगर में बात नहीं होती क्योंकि ये ही अपूर्वता है और जिन लोगों ने माना भी है बाद में वो तो बाद में माना और है और देश के किसान को जानकर रेराम के स्थान को जानकर ऐसी मानने है आप एक बात का ध्यान दें अपने हृदय में एक दो राजद्वेज पूरी निवृत्ति जब तक ये सिद्धांत आप विचार नहीं करेंगे कि सब परमात्मा का स्वरूप है अगर परमात्मा की सेवा है तब तक राजद्वेद की पूरी निवृत्ति हो ही नहीं दूसरी बात है शंकराचार्य से किसी ने सुना कि सब ब्रह्म सब ब्रह्म ब्रह्म के द्वारा कुछ नहीं है इससे हमारे जीवन में जापना ऐसे किसी ने हमको हरणाचल जो सके भारत से ये प्रश्न ऐसा मुक्त है इसका राजनीति का मतकार साक्षात्कार हुए बिना उसका ज्ञान हुए बिना राजदेश की अत्यंत निवृत्ति नहीं होते किसी से राग होगा किसी से होगा किसी की मोहब्बत में सुखिला होकर रोवेंगे किसी से नफरत करके दुश्मनी करके जलेंगे जन्म मरण है, करना जो कुछ पुरपुराशा है जैसे जागरूक अवस्था है जो कुछ हम देखते हैं वो सब और स्वप्न अवस्था में जो कुछ हम देखते हैं वो मन है वो बौद्धिक नहीं है चमड़े में जो कुछ देखते हैं वो सब अपना मन है और कांग्रेस में जो कुछ हम देखते हैं वो सब तंत्र है और छुट्टी में जो कुछ मालूम पड़ता है वो सब अज्ञान है और तत्व तो का साक्षात्कार होने पर जो कुछ मालूम पड़ता है वो सब तत्व है वो सब रखता है अच्छा राजद्वेश की निवृत्ति की बात हो कोई देर के लिए श्रोत है मोटा मोदी व्यवहार में जो समता है ये भी सबको तो एक परमात्मा अखंड परमात्मा मानने पर जैसी व्यावहारिक समता होगी वैसी और किसी तरह से नहीं व्यवहार तो में समता आवे चित्त में राजस्व की भूमिका हो जाए अपने कड़ाई का एक मिल जाए अब संगत्व्रह्म देखो उसको ज्यादा भोग मिल रहा है और बोल हम ज्यादा रखें तो सर्वात्म भाव का बोझ तो होता है तो जिसको जहां सुख मिल रहा है वहां उस रूप में हम सुख स्वर्ग में विश्व के रूप में से के तो के तो के हम सुखी हैं ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के रूप में स्वयपुष में विष्णु के रूप में ये कल्पना नहीं है बिना तो ब्राह्मण ज्ञान के राग द्वेष की आत्यंतिक वृत्ति नहीं होती है चित्त कितना बड़ा फायदा है राग रुलाता है द्वेष चलाता है जलाने और रुलाने जो है जरूर जलने और होट गए आपके पास ढेर तरीका हीरा होए हो गए और दिल किसी को पाने के लिए रो रहा हो है? और दिल किसी की याद करके जल रहा हो हैं? तो जब आप रो रहे हैं जल रहे हैं तो आपका वो देश का दर्द किस आपको एक करोड़ वोट देने वाले किस के जब आपका दिल जलन से मजदूर है जब आप करते तो ये ब्रह्म ज्ञान का कृष्ठ लाभ मानते हैं और लौकिक लाभ और व्यवहार में अपने प्रति व्यवहार में क्षमता जब चित्र में राजद्वेश होता है तब तो व्यवहार तो तो तो में शाह हो जाता है एक आदमी किसी का हुक्म मान के सूरज खाता है एक आदमी किसी का हुक्म मान के गाय खाता है रोडिंग तो लाल है सब कुछ खाते हैं तो ये है संसार में जिसको जहां जो कुछ कुछ मिल रहा है जो सब कुछ को मिल रहा है जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं वो अपना आत्मन हाँ गाली हम देते हैं किसी को तो पहले हमारे दिल में गाली पैदा होती है फिर दबान में आती है फिर दूसरे के तान में जाती है फिर दूसरे के दिल में पहुंचती है यहां गाली को जगाने वाले हैं यहां गाली को दो बोलने वाले हैं एक जगह गाली से माफ चले जगह गाड़ी के गाली तुम्हारी बेटी ही हो गई और तुम्हारी तो पत्र भी हो गई इस तरह इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है कि हम ही गाली के बाप यहां बने और हम ही गाली के सभी वहां विनायक तो में गाली के बाप करें हिंदुस्तान में गाली के प्रति बंधे और हिंदुस्तान में गाली के बात बने हिंदुस्तान में गाली के दोनों जगह गाली जहां से महंगा होती है वहीं जाके घुमाती है बिल्कुल आत्मा रहो यहाँ भी अंतर चरणों का अधिक वहाँ भी अंतर चरणों का यहाँ भी इंद्रियों का अधिक गाली निकली वहाँ भी इंद्रियों का अधिक ग्राम हुई और वहाँ यहाँ भी अंतर में से निकली वहाँ भी अंतर में से निकली और यहाँ भी हम चरका बन गए वहाँ तो अपने जीवन में सबके प्रति आचार व्यवहार में सिर्फ लाने के लिए सबके प्रति समता डाने के लिए तत्वज्ञान सबके प्रति राग द्वेष मटाने के लिए तत्वज्ञान और तत्वज्ञान केवल मतलब के लिए नहीं है ये सत्य है ये स्थान हाँ है ये अनुभव है ये परब्रह्म परमात्मा है अंदर नहीं प्रतिष्ठा हाँ। है दुनिया कैसे जल रही है दुनिया को तो झूठ चला रहा है दुनिया को तो वेवऊपी चला रहा है निहारेण प्रावृता जल किया अपुप्रता उतरण से एक बहार दुनिया कैसे चल रही है कुहाते के अंदर मोटर चल रही है निहारेण प्रागृता चारों ओर से अज्ञान का विधान मेरे हुए हैं निहारे वक्ता जल प्या चिल्ला चिल्ला के शब्द से जोहार पैदा करते हैं जल्पना में ऐसे हुए हैं जल्पना जलत्या और पुत्र केवल अपनी इंद्रियों को तस्त करते हैं और असल में कई लोग तो इंद्रियों को भी तृत नहीं करते मनोराज्य में जो ख्वाब देखते हैं कि आगे हमारे लिए ये होगा ये होगा ये होगा इध मध्य मया लगम इम प्राप्ते मनोरथम आसिरी संबत्ति की कया मध्य मया लगम इमं प्राप्ते मनोरथम इदम अस्थि दबा दिन भविष्य पुनर्धनम आशा सात सतई दत्ता परायणा काम स्रोत कराएण काम होगा ये आत्मसंचना मिल गया एक और मिलेगा पर आशा आशा की साक्षी पर गर्वित उनको आशा की शाची पर रही है अपने पांव के नीचे इस समय तो कोई सुख जैसे उसको है नहीं आगे मिलेगा आगे मिलेगा आगे के लिए आगे मनोराज्य के सुख में सकते हैं जनप्रिया दूसरे के प्राण का नाश करके भी स्वयं जिंदा रहना चाहते हैं दृष्टि चाहते हैं अपनी इंद्रियों की और इसका हल क्या होता है अपनी अनुभूता में खटो खटो खटते उस प्रकार से करू उन्हें हुक्म मानना पड़ेगा वो आज्ञाकारी, अपने और परमात्मा के बीच में हाल डाल के रखे जाते हैं दूसरी जीत की पाल्पना दूसरे समय की बात ना, दूसरे स्थान की बात, ये तीन वासना है महात्मा ने तीन तो वार्षना नहीं सुनी अगले काल क्या होगा ये महात्मा का नहीं करेगा श्रेष्ठ महात्मा तुम्हारे घर में भोजन करे और गए भाई स्थान के लिए भी पास हटना का मंजू नहीं है वो तो जितने तुमने तो इस समय भोजन दिया वही अगले समय में दूसरी जगह ये जगह तो हमारे पास है एक दूसरी जगह और है ये चीज तो हमारे पास है एक और है तो दूसरी वस्तु की बात वासना दूसरे स्थान की बात वासना दूसरे समय की बात वासना और उसी स्थान से जिस जगह पर हैं ये हमारी बनी रहे जिससे हमारा रिश्ता है वो बना रहे आप अपने दिल में देखो आप तो अपने बेटी बेटा जितना देखते हैं अपने नारी धोबी का भी भाग बनाने वाला इन काले का जितना सत्कार आप करते हैं उतना किसी सदाचारी धर्मात्मा महात्मा तो उतना सत्कार करते हैं मनस्थिति जो है ना असल में मनस्थिति ही अपनी दुख देती है अपनी मनस्थिति अपने को दुख देती है और इस मनस्थिति को ठीक करने के लिए इसका कारण पूर्ण तो आपकी जानकारी गलत है जब तक अपनी जानकारी शुद्ध नहीं करोगे क्योंकि तो मनस्थिति जानकारी जानकारोगे आप क्या क्या चाहते हैं जिसको अच्छा समझते हैं आप किस किस से छूटना चाहते हैं जिसको बुरा समझते हैं हैं? तो पूरे की समझ छुड़ाने की इच्छा पैदा करती है अच्छाई की समझ पकड़ने की इच्छा पैदा करती है यदि आपकी समझ ऐसी हो जाए जिसमें अच्छे बुरे से दोस्ती और दुश्मनी ना रहे रात देश मच जाए तो आपको इच्छा भी परेशान नहीं करेगी और इच्छा के अनुसार होने वाली ये जो गुलामी है गुलामी मेरे कल परसों कहीं ही पढ़ा हो एक सज्जन ने एक से कहा आज मैं पहले पहल आपसे मिलता हूं तो उसने कहा कि तुम तो रोज मिलते हो रोज हमारे ऑफिस में काम करने आते हो और रोज मुझे मिलते हो आज पहले शहर क्यों तो मिलते हैं ऐसा क्यों बोलते हो? बोले कि रोज कभी बड़ा अफसर आता है तो पूछाते हुए उसके सामने जाना पड़ता है तो कुस्ता हो जाता हूँ कोई कोई नापसंद आदमी आता है तो उसको पूछता हूँ तो कुत्ता हो जाता हूँ किसी के पीछे पीछे चलना पड़ता है तो बनर हो जाता हूँ किसी का बोल धोना पड़ता है तो गधा हो जाता हूँ रोज तो मैं आपसे मिलता हूँ परंतु पशु के रूप में अपने सच्चे रूप में कभी नहीं आज मैं गुलामी से मुक्त होकर आप से छूट मनुष्य के रूप में आपसे मिलता हूँ आज मैं मनुष्य हूँ मैं तो अपने मन को दबा कैसे कैसे कैसे आपसे मिलना पड़ता है मैं आपसे मिला हूँ पर कभी आगर के रूप में कभी गंधे के रूप में कभी गुस्से के रूप में आज आपको तो सच्चे रूप में सच्चे रूप में आप बात करना पार्टी तो भाई देखो ये जो विचार का मार्ग है ये जो विचार का मार्ग है ये जो ज्ञान का मार्ग है ये गलत इच्छाओं को मिटाता है ये गलत व्यवहार को मिटाता है ये निर्भय करता है ये आत्मा में प्रतिष्ठित करता है यदि ये, ये सब चीजें आपको चाहिए हैं तब तो आप अपने ज्ञान के बारे में चलो नहीं तो चापलूसी का रास्ता लोगे गुसावत का रास्ता लोगे ख्वाहिश के गुलाम बनोगे मुक्त शासक चलोग जो परमात्मा आपके शरीर के भीतर तो शारीरक होते हैं वो कल एक के पास में गया था तो उसने पूछा महाराज इस शारीरक हाथ से क्या होता है शारीरक माने क्या होता है मैंने बताया ये मैत्रीय उपनिषद में ही ये बात आई है और तो बस से शारीर आत्मा हम उस परमात्मा का निरूपण करते हैं जो आपके इसी शरीर में रहता है अपने आसमान में रहने वाले का नहीं बैकुंठ में रहने वाले का नहीं धरती के नीचे रहने वाले का नहीं एक ईश्वर धरती के नीचे रहता है वो आपको मालूम है देश, देश के सिर पर तो धरती है देश भगवान के तो धरती को हुई देश के सिर पर और भगवान हुए शेष नाग के गोद पर गोद में देश सज्जा कर तो वो धरती को विष्णु भगवान से ऊपर रहती है वो और एक भगवान रहता है शेष भगवान के भी नीचे शेष के नीचे रहता है वो कछुए के रूप कर रहता है शेष को खारक करते हैं एक ईश्वर तो वो है नीचे और एक ईश्वर है वो ऊपर कातु आसमान में वैकुंठ में तो रहता है तो शारीरिक का अर्थ होता है तब शेष शारीर आत्मा हम उस ईश्वर की बात करते हैं जो आपके इसी शरीर में शरीर भवक शारीरक जो शरीर में रहता है उसका नाम शरीर है तो शरीर में तो मैं रहता हूँ महाराज है तो ठीक है आप रहते हैं बड़ी खुशी की बात है तो यही देख लीजिए कि आप कौन है आपके रूप में जो परमात्मा रहता है उसकी चर्चा कर रहे हैं तो जागृत में संकृत दिखता है सपने में मन दिखता है नींद में अज्ञान दिखता है और यथार्थ का ज्ञान होने पर अपना आत्मा ही ब्रम देखता है अच्छा जो लोग जागृत में भी पीछे का प्वाप देखते हैं पहले ऐसा था ऐसा था खाप देखते हैं वो मन ही है उनका पीछे की कोई चीज नहीं है मन ही है अच्छा जो आगे का देखते हैं एक बरस बाद ये होगा दो बरस बाद ये होगा क्या देखते हैं वो तो अपने मन को देखते हैं दुआ दे। ने बड़ा दो टूप को गम गोला फेंक के कहा है बड़ा दो दोप तो है बोले भाई ये आदमी को तो देवता का दर्शन हुआ है उसने तो कहा कि तुमको तो अपनी मरी हुई पत्नी का कई बार दर्शन हुआ है ऐसे है? अरे वो तो तुम्हारी मरी हुई पत्नी नहीं थी जुड़ेल थी चुड़ैल थी तुम्हारे मन की बातना औरत बन के आई थी बोले के पद उनको भी ऐसा ही हुआ अपने मन में एक बाथना बनाई और वो होके दिख गई जिसने अपने को नहीं देखा उसने क्या देखा उसने सब गर्वत देखा उसने सब झूठ देखा, देखा उसने सब अपने मन का ख्वास देखा वेदांतियों का ये कई लोग एक मित्र थे दगा लेवे साथ थे वो बड़े ऊँचे पर थे बाद में तो बिहार सरकार ने उनको किसी विभाग का डायरेक्टर बना दिया था तो कहते हैं कि जब आप संसार को हित लेते हैं तो मेरा मन होता है कि कान में उंगली डालना डालने ये हित परमाणी न करना पड़ा प्रा जाने ये राज्य संसारी लोगों की ये संसारी लोगों की ये हालत है पांच तो पाँच परमात्मा के बारे में विचार करने की जुट्टी है जैसे हमारे मन में इच्छा होती है वैसे परमात्मा के मन में पहले एक इच्छा पैदा होती है तो चेतन है इच्छा तो चेतन के होती है ज्ञान के होती है वो भी चेतन है तो दूसरी बात क्या हुई कि मैं ही बहुत हो जाऊं। तो सृष्टि का निमित्त हुआ कौन चाहने वाला और सृष्टि का उपादान रखाला कौन हुआ तो वही कि मैं बहुत हो जाऊ है बोले तो ऐसे तुम्हें तो एक हूँ जरा अनेक होके देखू ऐसे तुम्हें तो जड़ हूँ चेतन होकर देखू ऐसा तो बनू ऐसा बनू ये आलोचंद्र ये तीसरी चीज है मैं समुद्र बन के लग रहा हूँ मैं पृथ्वी बन के सबको अपने ऊपर उठाऊ मैं सूर्य चंद्रवा बन करके रोशनी फैलाऊ मैं हवा बन के बहू मैं आकाश बन करके विस्तृत हो जाऊ प्रजा ए अभी तो मैं चेतन हूँ जरा बहुत हो अपना मजा लू बहुत श्याम प्रजा ए मई फूल बन कर के खिलू और मैं ही नाक होकर के सुन हूँ और मैं ही तितली होकर उड़ू मैं भी भौरा होकर स्वास लू हैं? किसी को बहुत स्यान हो है। और भी मैं मदद भी मैं तीतली भी मैं भौरा भी मैं सूख चंद्रमा भी मैं बहुत श्याम और बात तो फिर भी सुनी है। इसका उपासना के ग्रंथों में बहुत बढ़िया बना है बहुत श्याम प्रजा इच्छा हुई इच्छा हुई कि मैं चितली बनू चितली हो गया मैं हाथी बनू हाथी हो गया मैं सूरज चंद्रमा बनू मैं सूरज चंद्रमा हो गया किसको इच्छा हुई अचेतन को अचेतन तो मेरे सिवाय कोई होता ही नहीं है दूसरा होगा तो दृश्य होगा दृश्य होगा तो जगह होगा अरे तो ये सब क्या है ये दुनिया क्या है तो मेरी इच्छा का विरास है मैं धरती बन करके ठोस हो रहा हूँ मैं पानी होकर द्रव हो रहा हूँ मैं हाथ होकर गैस बन रहा हूँ मैं हवा बनकर चल रहा हूँ तो कैसे बन रहे है? रहेगा मेरे मन में इच्छा हुई तो इच्छा से क्या बनता है सपना बनता है मेरे मन में ये हुआ मैं सारो चंद्र ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा बन करके आकाश की तरफ फैल जाऊँ फैल गया एक है एक सपने में हो एक सज्जन हमारे पास रहते थे जप करते थे दस हजार मंत्र का रोज अष्टा साक्षर गोपाल मंत्र का जप दस हजार रोज करते थे, थे। महीनों कर तक किया बसों तक किया एक दिन बड़े दुखी हो आए कि भाग में जब तो इतना करता है सौ देरी तो ही उन्नति ही नहीं हो रही है अब मैं भी सोचने लगा कि इनकी उन्नति क्यों नहीं हो रही है कितनी देर बैठे रहते हैं वो किसमें चाहे की कि हमको खाने के लिए मिले तो आ जाते हैं और वो सोचते थे सजन करते हैं जरा दूध पीने को मिल जाए तो कोई आके दे जाता था ये सब होता था परन्तु वो कहते थे कि हमारी मानसिक उन्नति बिल्कुल हो रही है तो, तो जवाब उसका कुछ ठीक नहीं सूझा रात को मैंने सपना देखा सपना सुना कि हम लोग एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं लाइट रेलवे है ट्रेन जो है बहुत छोटी ट्रेन है लाइट रेलवे ट्रेन, ट्रेन चलते चलते धरती पर एक कुआ देखा। उन्होंने कहा कि हमको प्यार चाहिए मैंने कहा देखो ये कुआ में जाओ पानी ले आओ ट्रेन चल रही है वो ये देखो सपना ट्रेन चल रही है वो उसमें से उतरे कुएं में पानी लेने के लिए और जाके कुए के पास से लौट के आ गए मैंने कहा क्यों तो पानी क्यों नहीं लाए? ट्रेन चल रही है मैंने पूछा पानी क्यों नहीं ये सपने तो की बात है तो उन्होंने कहा कि महाराज कुछ था और हमारे पास रस्सी भी थी लेकिन लोटा नहीं था तो हम पानी खींचते कैसे कुए घर में हमको सपना है लूटा नहीं है माने दिल का जो पात्र चाहिए न प्रपंच रस्सी तो है जब तो बहुत बड़ी करते हैं और परमात्मा भी है भी है गाड़ी चल रही है, है? लेकिन वो कुए का पानी लेकर बैठने के लिए पात्र नहीं है तो मैंने ये सपना उनको दूसरे दिन बताया तो देखो तुम्हारे बारे में ऐसा सपना आया की हम दोनों एक तुछ तुछ तुछ है। और पात्र तो जो है ना वो फंस गया है उसमें बीबी बीता भर गए हैं रिश्तेदार नातेदार भर गए हैं उसमें दुश्मन भर गए हैं उसमें हीरा होती भर गया है और पे हम कैसे उसमें शर्धात्मा को रखें हम राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं तो बस टाइम पर हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं लेकिन रिश्ते राम है बाबा जिससे पूर्या बाबाजी महाराज ने बताया आप देखें पहले तो, तो एक बात की कामना हुई तो चेतन को हुई ने? और कामना का रूप क्या हुआ कि मैं अनेक रूप में हो जाऊंगा और वो अनेक रूप में हो गया जो जो चाह जो जो आलोचना किया मैं ये हो जाऊं बस हो गया मैं ये हो जाऊंगा ना हो गया आ, मन में आया यात्रा करें ट्रेन चल गई और मन में आया पानी चाहिए कुआं मिल गया ऐसा है तो कामना और कामना में एक से अनेक होने की इच्छा और आलोचना की मैं क्या क्या हो जाऊं और अनेक बनाऊ और भोग का भोग के रूप परिणाम भोग का भोग के रूप परिणाम क्या है ये आपके मन में के प्रकार से बात आनी चाहिए हमको जिस दिन समझ में ये बात सी के समझाने से आई होगी और बर्फ उसको याद नहीं आती है जैसे हम गंध सूंघते हैं तो गंध भौतिक है मिट्टी मिट्टी में से करता है आप लोगों को इस पर कृपा से मिट्टी का इत्र कभी मिला हो जैसे गुलाब का इत्र होता है ना जैसे खस का इत्र होता है ऐसे मिट्टी का भी इत्र होता है पर बड़ी बढ़िया सिकंध होती है उससे मित्र की भी जाति होती है तो गंध मिट्टी में से निकलता है तो गंध को पकड़ता कौन है कहूंगे नाक तो नाक भी मिट्टी में से निकलती है गंध की तनमात्रा से सूक्ष्म तनमात्रा से बनी नाक और गंध को पकड़ते है और मन तो वो भी गंध परमात्रा प्रधान जो मन होता है वही नाक के द्वारा गंध को खोता है शब्द परमात्रा प्रधान मन शब्द से बने हुए शब्द तमात्रा से बने हुए नाम के द्वारा शब्द को ग्रहण करता है स्वाद जितना है वो पानी में है तो पानी से बनी हुई जीव पानी से बना हुआ मन रस प्रधान मन रस धर्मात्रा से बनी हुई जीत के द्वारा रस को ग्रहण करता है आप मशीन से भी स्वाद को जान लेते होंगे कि कैसा बढ़िया फ्री है कि अप्री है लेबोरेटरी में आप आपको मशीन डालते होंगे पता चल जाता होगा कि इकट्ठा है कि मीठा है कि नारायण वो स्वाद जो है न ऐसा एक खोखा है जो अपने मन में स्वाद की कल्पना से युक्त है और जिस बारूप इंद्रिय के द्वारा उसी रस रूप स्वाद को लेता है तो भोक्ता और भोग्य कभी अलग अलग नहीं होते जो भीतर भोक्ता है वही भोग का उपकरण है वही भोग्य बना हुआ है एक दिन ईश्वर हैं एक गेंद बनाया और बना के फेंक दिया जा आसमान में और वो गेंद जो है वो ब्रह्मांड के रूप में है और ईश्वर का ईश्वर तो बहुत बजाने कहाँ बजाने कहाँ रह गया बोले देखो ये ईश्वर वो होता है जो गेंद की तरह दुनिया को बना के आसमान में फेंक देता है और हमारा ईश्वर कहता वही गेंद बनाता है वही गेंद को समझता है वही गेंद को हाथ से उठाता है वही गेंद बनता है वही देखा जाता है परमेश्वर के दिवाय और कुछ नहीं है तो ये जो सर्वरुद्धता है परमेश्वर की इसी से एक थे ज्ञान से सबका विज्ञान होता है मतलब तो देखो लेबोरेटरी में जांच करो तो पता लगेगा ये पीपल की लकड़ी है कि पड़ की लकड़ी है पेड़ की लकड़ी की पहचान होगी लेबोरेटरी में लेकिन वासुदेव पीपल जो है वो वासुदेव रूप है विश्व रूप है पत्रे पत्रे देवा पीपल के पेड़ में सास तास पर देवता निवास करते हैं ये बात लेबोरेटरी में नहीं मालूम पड़ेगी वो तो आप ईश्वर को पहचानना चाहते हैं लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में साइंस बच्चन है तो एक था की बात छोड़ो मुझे जब आप अपने को देखोगे अपने को में तो आप देखोगे की जो मैटर आपका है वही पीपल का है आत्मरूप ही है पीपल है बड़ है पाटर है बबूल है आहा। देखने वाले के अंदर जो मैटर है सीखने वाले के अंदर भी वही मैटर है और तो तो इसी केस में बड़े भारी महात्मा जी थे उनका नाम था स्वामी मंगल नाम जी महाराज हमारे बचपन में थे शेख जयदिराज जी गोविंद का उनको अपना साढ़े पंद्रह आना गुरु मानते थे मैं मुझको खुद उन्होंने बताया था साढ़े पंद्रह और साढ़े पंद्रह शंकराचार्य का सिद्धांत ही मानते थे आ, तो, तो, तो बाद में क्या हुआ कि कोई गोशाला को की भूमि थी, थी तो उसको भरत मंदिर वालों से कोई झगड़ा हो गया मामला में बदमाश चले गया तो स्वामी मंगलनाथ जी के जा रहे थे रास्ते में दूसरे भागुआ पे उनका नाम था मूल का जी वेदांत के बड़े पंडित थे तो नाथ जी को तो सब मानते थे उन्होंने देखा नाथ जी नाथ जी सिर्फ उनको तो तो प्रपंची हो गए तगड़े थे वो तो नाथ जी हसे स्वामी मंगल नाथ जी हसे बोले के देखो जब तक अंतर कर्णावच्छिन्न चैतन्य की विषयावच्छिन्न चैतन्य से एकता नहीं होती ये की भाषा है तब तक विषय का ज्ञान ही नहीं होता एक आदमी का ज्ञान हमको सड़क पर नहीं होता जब वो सड़क पर से आंख के रास्ते हमारे दिल में आता है और जब हमारा दिल वैसा बन के हमको दिखता है तब हमको तो उसका ज्ञान होता है किसी चीज का ज्ञान सड़क पर नहीं होता वो जब नेत्र प्रणालिका के द्वारा हृदय देश में आएगा और हमारा हृदय सबके बारे में स्त्री का पुरुष का बहन का है ना, नंध का रस का रूप का स्पर्श का शब्द का ज्ञान कब होता है कि जब वो इंद्रिय चित्र के द्वारा हमारे दिल में जैसे कैमरे से फोटो लेते हैं ना जब हमारा दिल का कैमरा अपनी फिल्म में उसको पकड़ लेता है तब तो जब हमारा हृदय दुष्टाचार होता है तब दुष्ट का ज्ञान होता है और जब हमारा हृदय प्रपंची आकार होता है तब प्रपंच का ज्ञान होता है और ये वेदांश की प्रक्रिया चाहिए ये दंग है तो वो बोले कि नाथ जी तुम प्रपंची हो गए नाथ जी ने कहा हम दोनों एक हो गए जब हमको तुमने प्रपंची के रूप में देखा है तो तुम्हारा दिल भी प्रपंची हो गया है ना? तो फिर हमारा तुम्हारा भेद किसी हालत में नहीं रहा आत्मा के रूप में भी नहीं रहा हमको प्रपंची समझते समय तो भी नहीं रहा है हमारा तुम्हारा तो कोई तो तो भेद है ही नहीं और जो तुम हो जो मैं हूँ जो मैं हूँ तुम, तुम हो आँ... चोर को चो रही समझता है वो ठीक ठीक साहुकार उन्होंने कभी कभी अपने घर में पहले माँ से चोरी की होगी वो सिपा के लड्डू खा लिया होगा मलाई खा ली होगी मक्खन खा ली पहले चोरी की होगी जमीन हाँ किसी की किताबें चोरी कर ली होगी कोई नकल कर ली होगी है ना कोई बातें छिपाही हो मम्मी को मालूम में होने पा रहे है न तो असल में चोरी करने वाले तो ही चोर की पहचान होती है आप अपने को बहुत ऊंचा करके नहीं देखे ईश्वर कृपा से सब जगह एक ओम बहुत वही भोगता है और वही भोग्य है वही कामना वाला चेतन है वही एक से अनेक होने वाला है उपादान है वही मैं ये बनू ये मैं ये बनू मैं ये बनू वही संकल्प वाला है।, है और वही सब है अब किसका मान करो किसका सम्मान करो किसका अपमान करो है किसको मजा सोचो किसको बुरा सोचो ये दुनिया के सब झगड़ों को मिटाने वाली चीज है सब खरे को सब प्रपंचों को मिटाने वाली चीज है वेदांत और नहीं तो अपनी कल्पना में ये बिहार प्रागृता का अच्छा चारों और छाया हुआ है पक्षवादी तो बन रहे हैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं पीछे की याद आती है इस समय करते हैं आगे के लिए इकट्ठा कर रहे हैं और आपकी गुलामी कभी नहीं छूटेगी अगर ऐसा जीवन आपका रहेगा तो आपकी गुलामी कभी नहीं छूटेगी परम स्वतंत्र निर्भय बनाने के लिए वेदांत का विचार करना आवश्यक है